श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग यवन के प्रारंभ में जैसे हम कह चुके हैं गदाधर उस हालत में भी प्रतिदिन किसी न किसी समय पाठशाला में उपस्थित होता था साथियों पर प्रेम की प्रेम ही इसका मुख्य कारण था चौदहवें वर्ष में पदार्पण करने के पश्चात वास्तव में बालक की भक्ति तथा भावुकता इस प्रकार स्फुटित हुई कि उसे यह उपलब्धि होने लगी कि पाठशाला की अर्थकारी शिक्षा उसके लिए एकदम अनावश्यक है तभी से वह यह अनुभव करने लगा कि उसका जन्म किसी दूसरे कार्य के निमित्त हुआ है एवं धर्म साक्षात्कार के हेतु उसे अपनी सारी शक्ति को नियोजित करना है उस विषय की अस्पष्ट छाया उसके मन में बहुधा उदित होती थी किंतु उस समय तक उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति न होने के कारण वह उसे सर्वदा धारण व अनुभव करने में समर्थ नहीं हो पाता था किंतु भविष्य में अपने जीवन को किस प्रकार परिचालित करना है जब यह भावना कभी उसके मन में उदित होती थी तब उसकी विचारशील बुद्धि तत्काल ही उसे ईश्वर के प्रति निर्भर होने का संकेत कर गैरिक वसन पवित्र अग्नि भिक्षा लब्ध भोजन तथा निस्संग विचरण के चित्र को उसके मानस पटत पर उज्जवल वर्ण से अंकित कर देती थी किंतु उसका प्रेमपूर्ण हृदय दूसरे ही क्षण उसे अपनी माता तथा भाइयों की सांसारिक अवस्था की याद दिलाकर उस मार्ग में अग्रसर होने की अभिलाषा को त्याग देने तथा अपने पिताजी की तरह आत्मनिर्भर हो घर में रहकर उनकी यथा साध्य सहायता करने के लिए उत्तेजित करता था इस प्रकार उसकी बुद्धि तथा हृदय उसे विभिन्न मार्गों का निर्देश देते रहने के कारण जो कुछ श्री रघुवीर करेंगे वही होगा यह सोचकर वह ईश्वरादेश की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था बालक का प्रेमपूर्ण हृदय एकमात्र ईश्वर को ही अपना मानकर पहले से ही उनका आश्रय ले चुका था इसलिए यथा समय इस प्रश्न का निराकरण वे स्वयं ही कर देंगे ऐसा सोचकर वह प्रायः अपने चित्त को शांत रखता था इस प्रकार बुद्धि तथा हृदय के विवाद में उसका विशुद्ध हृदय ही अंत में विजयी होता था और उसकी प्रेरणा अनुसार ही वह सब कुछ किया करता था गदाधर उस समय अपने असाधारण सहानुभूति संपन्न विशुद्ध हृदय से कभी कभी एक अन्य विषय की भी उपलब्धि कर रहा था पुराण पाठ तथा संकीर्तनादि के सहारे गांव के नर नारियों के साथ पहले से ही घनिष्ठ रूप से संबद्ध होने के कारण उन लोगों को वह इतना अपना चुका था कि उनके जीवन के सुख दुखादि को संपूर्ण रूप से वह अपना ही समझने लगा था इसलिए जब उसकी विचारशील बुद्धि उसे संसार त्याग करने की प्रेरणा प्रदान करती थी तत्काल ही उसका हृदय उन नर नारियों की सरल तथा प्रेमपूर्ण आचरण एवं उसके प्रति उनके असीम विश्वास का स्मरण दिलाकर उसे इस प्रकार अपने जीवन को नियोजित करने का संकेत देता था कि जिसे देखकर वे भी अपने अपने जीवन को तदनुसार अनुसार करते हुए उच्चादर्श को प्राप्त कर थ हो सके एवं जिससे उसके साथ उनका वर्तमान संबंध प्रगाढ़ पारमार्थिक संबंध में परिणत हो सदा के लिए अविनिश्वर रह सके इसलिए बालक का स्वार्थ गंध रहित हृदय इस विषय का स्पष्ट आभास प्रदान कर उससे यह कह उठता था अपने लिए संसार को त्यागना यह तो स्वार्थ पड़ता है ऐसा कोई आचरण करो कि जिससे ये सभी लोग उपकृत हो सकें किंतु पाठशाला एवं तदनंतर संस्कृत विद्यालय में विद्याभ्यास करने के संबंध में उस समय गदाधर के हृदय तथा बुद्धि को एक ही बात संबंध थी किंतु सहसा पाठशाला त्याग देने पर साथियों को उसके संग से अधिकतया वंचित होना पड़ेगा यह जानकर ही वह उस कार्य को नहीं कर पा रहा था कारण यह था कि प्रमुख रूप से गया विष्णु आदि उसके समवयस्क बालक उसे हृदय से प्यार करते थे और उसकी असाधारण बुद्धि तथा असीम साहस को देखकर उन लोगों ने यहाँ भी उसे नेता चुन रखा था उस समय की एक घटना से बालक को अर्थकारी विद्या का परित्याग करने का अवसर प्राप्त हुआ गदाधर की अभिनय करने की शक्ति को देखकर उसके कुछ साथियों ने एक दिन उससे नाटक मंडली बनाने का प्रस्ताव किया तथा उस विषय में शिक्षा देने का भार ग्रहण करने के लिए उससे अनुरोध किया गदाधर ने भी अपनी सम्मति दे दी किंतु अभिभावकों को इस विषय का पता लग जाने से बाधा पहुंचने की संभावना है यह सोचकर कहाँ इस विषय की शिक्षा प्रारंभ की जाए तदर्थ बालक वृंद चिंतित हो उठे गदाधर की उद्भावनी शक्ति ने उन्हें मालिक राजा के आम्रकानन का निर्देश दिया एवं प्रतिदिन पाठशाला में भाग कर निर्धारित समय पर वहां उपस्थित होने का उन लोगों ने निश्चय किया अविलंब ही संकल्प कार्य में परिणित किया गया एवं गदाधर की शिक्षा से स्वल्प काल में ही अपने अपने संलापों और संगीतों को कंठस्थ कर बालकों ने श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण विषयक अभिनय के द्वारा आम्रकानन को रंगभूमि बना दिया यह बात अवश्य है कि गदाधर को अपनी उद्भावनी शक्ति से उन अभिनयों के समस्त अंगों को पूर्ण करना तथा उनके प्रधान चरित्रों की भूमिकाओं में अवतीर्ण होना पड़ता था फिर भी नाटक मंडली साधारणतया ठीक ही बनी है यह देखकर सभी बालक आनंदित हुए ऐसा सुना जाता है कि आम्रकानन में अभिनय के समय भी गदाधर को समय समय पर भाव समाधि होने लगी थी